पूर्णमेवशिष्य ओं शां शंकरचार्यवंबदारणत्र भाष्य क्रो वे भगवना पुनः गुरुरात्मे मुक्ति विभागिने व्योम व्यक्त दक्षिण मूर्त नम ओ शाति शांति शांति ईश्वर के अुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नव प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे अभी तक ये विचार हुआ भावी प्रतिबंधक इस साधक को किस प्रकार प्रतिबंध करता है ये विचार हुआ उसमें भी दो दिखा दिया दृष के अंदर अभिलाषा है वो तो नाम शुचिनाम श्रीमता जन्म लेता है और निष्प्रिय है वो योगियों के कुल में बता दिया उसके बाद एक दूसरा प्रतिबंध बता दिया पहले ब्रह्मलोक प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी उसके बाद वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त हो गए तो तत्वज्ञान नहीं हुआ तभी वो ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे और ब्रह्मलोक से मुक्त हो जाएंगे ये बता दिया था ठीक है ये तो पुण्यात्मा है किंतु जो अति जो पापी है तीव्र पापी है विचार करने में समर्थ नहीं है और उनके लिए क्या वो क्या करे श्रवण आदि भी नहीं कर सकते हैं ये दुर्लभ बता दिया तत्वज्ञान होना दूर का बात है श्रवण आदि भी नहीं कर सकते वो पाप एक ऐसा है श्रवण करने नहीं देता है उसके बाद यहां तक दो बता दिया एक पुण्यात्मा और एक पापी और तत्व साक्षात्कार और तत्व साक्षात्कार का साधन करने में समर्थ नहीं तीसरा व्यक्ति दो व्यक्ति तो बता दिया एक तो योग भ्रष्ट और दूसरा अत्यंत पापी एक तीसरा एक व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति यह है तत्व साक्षात्कार करना अथवा श्रवण मनन आदि है दोनों में भी समर्थ नहीं दोनों में भी समर्थ तत्व साक्षात्कार का जो साधन श्रवण है मनन है विचार करने में वो समर्थ नहीं किंतु पुरुषार्थी अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का इच्छुक है उसके लिए क्या मार्ग है उसके लिए यहां बता रहे चौवनवे श्लोक में ये बता दिया ये तीसरा व्यक्ति कौन योग भ्रष्ट भी नहीं पापी भी नहीं किंतु तत्व साक्षात्कार का साधन श्रवण मननादि करने में भी समर्थ नहीं है तो जिज्ञासु है परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है श्रवण मनन करने में समर्थ नहीं अथवा तो साधन नहीं उनके पास उसके लिए है चौवनवा श्लोक चौवनवा चलेगा ना उसके थोड़ी भूमिका भूमिका तो हो गई थी ना उच्चरण में हो गया था उच्चरण नहीं हुआ चलिए उच्चरण कर दे शायद उसकी भूमिका तो हो गई थी आ, मतलब ये दोबारा बोलना चलिए हाँ पहले भूमि कहीं देखी एतावता सती एतावता मतलब अभी तक जो जो हम लोगों ने विचार किया था कैसा प्रतिबंधक व्यवधान डालता है और कैसा वो आगे प्रवृत्त होता है प्रतिबंधे सती प्रतिबंध विद्यमान होने पर तत्व साक्षात्कार और तत्साधन भूतो विचारश्च न संभवति। थी तत्व साक्षात्कार भी नहीं होगा और उसका साधन को उन्हें श्रवण मनन आदि भी उसका विचार भी नहीं इति अभिधाया ये पीछे बता दिया था एक दो तत्व जैसे विचार तो किया है किंतु तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ वो कौन योग भ्रष्ट बता दिया और तत्व साक्षात्कार का साधन ही जिसको प्राप्त नहीं है वो दूसरा व्यक्ति बता दिया कौन पापी दो बताया ना पीछे इसे संकेत कर ये दोनों को यहां बता दिया एक कतन करके इदानीम इस समय में ये दोनों से अलग एक तीसरा व्यक्ति पापी भी नहीं है और योग भ्रष्ट भी नहीं है तीसरा व्यक्ति हाँ वो तीसरे हम लोग हम लोग तो विचार कर रहे हैं असमर्थ कहां है, कहा है? हाँ बोल रहे विचार नहीं कर रहे अभी हाँ हाँ तीसरा व्यक्ति दो तो बताया है ना एक योग भ्रष्ट और दूसरा पाक्ष उससे अतिरिक्त विचार भी नहीं करने में समर्थ है वो ये बता रहे विचारहासमर्थे न श्रवण मननादि के द्वारा विचार करने में वो समर्थ नहीं है अथवा विचार के साधन ऐसा गुरु भी नहीं मिला आश्चर्य वक्ता तो उपलब्ध नहीं हुआ तो ऐसे जो असमर्थ है ना पुरुषार्थे ना और पुरुषार्थ है परमात्म तत्त्व को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर इच्छा पड़ी है ऐसे जो व्यक्ति किम कर्तव्य वो क्या करे गुरु, नहीं गुरु भी नहीं बता अथवा तो विचार करने में समर्थ भी नहीं है दोनों उठाएंगे आइए बेचारा ऐसे व्यक्ति तो क्या करे तो बता रहे घबराने उनके लिए भी उपाय तो ये बता रहे तो कर्तव्यम कर्तव्य अपेक्षायाम ऐसा जो अपेक्षा बोल तो जिज्ञासा होने पर ये पीछे जो अट्ठाईसवीं श्लोक में बताया था ना अंतिम में कुछ को ही आश्रय करके यहां समाधान बता रहे अट्ठाईसवीं में जो अंतिम बताया था ना विचारा मर्त्याश्च श्रुत उपास गुरु हो गुरु का वचन सुन करके वो उपासना करता है वहां केवल सूत्रबद्ध बता दिया संकेत मात्र दिया किसमें अट्ठाईसवें श्लोक में उसी को यहां विस्तार पूर्वक बता रहे तो अर्थ हो गया दो तो पीछे बता दिया योग भ्रष्ट और पापी तो तीसरा व्यक्ति है जिज्ञासु है विचार करने में समर्थ नहीं वो क्या करें गुरु का वचन सुन करके उपासना करें उसका उत्तर इतना है गुरु का वचन सुन करके उपासना करें उसी को ही बता रहे देखिए देखे में श्लोक में श्लोक देखिए अत्यंत बुद्धिमान दिया म्रवा संभव यो विचार लबते ब्रह्मोपासीशम तो विचार क्यों नहीं कर रहे हो कारण क्या है पीछे विजय बदर्थ ना भूमिका विचार करने में समर्थ नहीं है क्यों नहीं समर्थ तो बता रहे आचार्य जी अत्यंत बुद्धिमान दिया बिल्कुल उसके अंदर बुद्धि है नहीं श्रवण करने पर भी कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल इसलिए विशेषण दे बुद्धिमान दे नहीं अत्यंत बिल्कुल बुद्धिमान दे रही थे बहुत मोटी बुद्धि जाडी बुद्धि मोटी बुद्धि मतलब जाडीरो तो गुजरात में बोलते हैं। मोटे बुद्धि मतलब मोटे वस्तु को पकड़ने वाले बुद्धि मोटी बुद्धि है बुद्धि में क्या मोटी है मोटे जो बाह्य विषय जितने मोटे विषय को पकड़ते हैं वो मोटी बुद्धि है और सूक्ष्म परमात्मा को ग्रहण करने वाले बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि में और मोटी और सूक्ष्म क्या बस यही है यही मोटी जितना जितना मोटे विषयों को ग्रहण करते जाएंगे उतनी मोटी बुद्धि हो तो जितना जितना सूक्ष्म वह सूक्ष्म बुद्धिमान ही जाता है और इसलिए हम बता रहे अत्यंत बुद्धिमान एक विशेषण लगा दिया बिल्कुल बुद्धिमान बताए एक वह वा, वाह पढ़ा है ना वह बोलते अतवा सामग्रा वापि असंभवा सामग्री कहते हैं कारण समुदाय का नाम किसी जो कार्य है केवल कारण से नहीं होता है सामग्री से होता है सामग्री मतलब कारण कूट, कारण समुदाय उसका नाम है सामग्री अभी ये मकान बना है एक कारण से थोड़ा बना है सामग्रियों से बना है एक से बना है सामग्री अर्थात कूट कहते कारण समुदाय वैसे ही इनके पास सामग्री असंभव कौनसी सामग्री है यहां कौन सी सामग्री है विचार करने के लिए तो बता रहे या तो साधन चतुष्टय है अथवा उपदेश करने वाला वो गुरु ठीक ठीक से समझाने वाला गुरु भी नहीं मिला अथवा साधन चतुष्टय आदि रहित तो हो गया ये सामग्री का अभाव हो गया उससे भी वो विचार करने में समर्थ दो हेतु दिया एक तो अत्यंत बुद्धिमान्य होने के कारण वो विचार नहीं कर सकता अथवा शास्त्र को ठीक ढंग से उसको समझाने वाला ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिला ये सामग्री संभव है यो विचारम न इसलिए वो विचारम न तो विचार उसको प्राप्त नहीं हो रहे विचार क्यों नहीं हो रहे या तो अत्यंत बुद्धिमान्य होने से एक अथवा सामग्री के अभाव उपदेश करने वाले आया ना उसमें आश्चर्य वक्ता कुशलोष करके कटुपनिषद कर में तो इसलिए वहां उपदेश करने वाला भी कुशल होना चाहिए और श्रोता भी कुशल होना चाहिए तो इससे यो न लबते ये हेतुं के कारण उसके लिए यहां विचार प्राप्त नहीं हो रहे दोनों में कोई भी हो सकता है वो क्या करे तो बता रहे अनिशम निशम कहते हैं रात्रि और अनिशम का मतलब है दिन रात्रि केवल रात्रि नहीं अहरनिशम बोलते उसी कहे अनिश कही, कही अथवा अहर निश कह दोनों एक ही अर्थ हाँ अनिश्क अर्थ है अहरनिश हा केवल निश बोल तो रात्रि हो गया केवल रात्रि मात्र नहीं अनिशम बोल तो दिन रात्रि तो इसका मतलब रात्रि में सोएंगे नहीं ऐसी बात नहीं मतलब अधिक से अधिक समय यह तात्पर्य है शब्दार्थ होता है अनिशम अनिशम बोल तो रात्रि का अभाव अर्थ हो गया निशम रात्रि और न निशम अनिशम तो रात्रि के अभाव में ब्रह्म की उपासना करें यह अर्थ हो गया ये शब्दार्थ किन्तु यहां रक्षणार्थ है दो होता है ना शक्त्यार्थ नहीं लेना एक शक्त्यार्थ होता है एक रक्षणार्थ होता है शक्ति अर्थ का अनुसार यहां अनिशम का मतलब है रात्रि का अभाव तो रात्रि का अभाव में क्या ब्रह्म के उपासना करो यह अर्थ हो गया किंतु यहां शक्ति वृत्ति नहीं लक्षणावृत्ति अहर निशम अहर मतलब दिन रात दिन रात, रात बोल दो अधिक से अधिक क्या करे वो ब्रह्म उपासिता तो ब्रह्म तत्व के उपासना करे कौन जिनको विचार प्राप्त नहीं है और उस तत्व के ओर जाना चाहता है पुरुषार्थी है जिज्ञासु भी है विचार प्राप्त नहीं विचार क्यों प्राप्त नहीं दो कारण बता दिया या तो सामग्री का अभाव अथवा अत्यंत बुद्धिमान देता वो क्या करे उपासना करे आहार निश्च उपासना करे. टीका मिलेगी अत्यंत ऊपर है ना अत्यंत तो बोले सामग्री असंभवो नाम ऊपर है ना सामग्री असंभव तो सामग्री का असंभवता मतलब क्या है तो बता रहे उसका अर्थ बता रहे टीका का तो तदुपदेष्टोर्गुरू्यात्मशास्त्र देश कालादेव असंभवा ये अर्थ है तद का मतलब है परम तत्व तत्व उस तत्व का उपदेष्टो गुरु क्योंकि स्त्रोत्रिय व्यक्ति है वही उपदेश करेगा का मतलब स्रोत्रम छंदो अदित्ये स्रोत्रम छंदो आदित्ये प्राणिनी का सूत्र है छंदो अदित्ये अर्थ में स्रोत्र आदेश होता है छंदो का मतलब वेदादि षडंग वेदादि का जो ज्ञान हो जाता है उसको छंदोदित्य उसको स्रोत्रादेश होता है तो कहने का तात्पर्य षडंग वेदवित्त ये स्रोत्रीय कहते हैं बोलते हैं ना महात्मा को श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ दो विशेषण लगाते हैं क्या नहीं स्रोत्रिय का मतलब है परोक्ष ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है अपरोक्ष दो का संकेत कर रहे ना। हाँ छे अंग न वेद के व्याकरण है छंद है कल्पादि उनके ज्ञान के सहित जो अध्ययन किया है उसको बोलते स्रोत्रिया स्रोत्रादेश होता है छंद शब्द को छंद बोलते वेद का नाम वेद को छंद कहते यद्यपि गायत्री है अनुष्ट है इनको बोलते है। तो वेद को कहा दिया तो एक शब्द से कहा ना वो तो परोक्ष ज्ञानी स्रोत्रेय का अर्थ हो गया परोक्ष ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है अपरोक्ष ज्ञानी और ब्रह्मलीन का मतलब गया ब्रह्म में लीन रहता है <laughs> एक बार ऐसा ही हुआ था जाद्री जी के जिसमें कैलाश एक वो आया था भगत जी किसका वो जो था उसने बोल दिया स्रोत्र ब्रह्मलीन महाराज को मैं प्रणाम करता <laughs> ब्रह्म के जगह उन्होंने ब्रह्मलीन प्रयोग किया वो बैठे थे मैडम श्रोतिया ब्रह्मलीन महाराज को मैं प्रणाम करता वो गलत नहीं था उनके पास शब्द किंतु लोक में ब्रह्मलीन बोलते वो गया तो किंतु ब्रह्मलीन बोलते सदा ब्रह्म में लीन रहने वाला खराब शब्द नहीं है किंतु लोक में क्या हुआ वो ब्रह्मलीन हो गया मतलब ये बस यही अंतर है ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जीवन मुक्ति ब्रह्मलीन का मतलब है कैवल्य मुक्ति ये भेद हो गया so, श्रोत्रिय का मतलब परोक्ष ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जीवन मुक्त ब्रह्मलीन का मतलब कैवल्य मुक्ति तो इसलिए ब्रह्मलीन खराब नहीं है तो लोक में ब्रह्मलीन हो गया बोलते तो तो इसलिए हम बता रहे तद उपदेष टू तद मतलब तत्व उसका उपदेष टू जो गुरु है मतलब स्रोत्रीय गुरु नहीं उपलब्ध हुआ और आध्यात्म शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र भी वहां उपलब्ध नहीं हुआ अन्य शास्त्र सब उपलब्ध हो गया किंतु आत्म का विचार इसलिए वहां बता दिया अन्यान विमुंचता वागविकल्पनमेत श्रुति में आया ब्राहदिक में भी अन्य में भी आया ये सारा वाणी और मन का परिश्रम है अन्य शास्त्र इसलिए आत्म विषय का चिंतन करो मुंडक में भी बता दिया। पिछले बता आध्यात्म शास्त्र अभाव या तो गुरु के अथवा आध्यात्म शास्त्र अथवा देश काला देवा ऐसा देश नहीं मिला वो जिस देश में जो राह रहे वहां कोई ये चिंतन करने वाले नहीं उपदेश करने वाले ने शास्त्र का क्योंकि आध्यात्म शास्त्र है अपने आप नहीं समझ सकते उसमें कुछ रहस्य तत्व है अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते प्रदेश तो अथवा कोई काल नहीं उसको उपलब्ध नहीं हो रहे समय अनुकूल नहीं पड़ रहे ये सब क्या हो गया सामग्री इनका नाम हो गया सामग्र एक तो उपदेश करने वाला गुरु और दूसरा अध्यात्म शास्त्र अनुकूल देश और काल इनका अभाव ये हो गया सामग्री अभाव उस कारण से भी वो विचार नहीं कर रहे तो उसके लिए क्या करें? तो उत्तर दिया उस ब्रह्मा के उपासना करें, ये बता दिया किंतु यहां पूर्व हाँ जी कौन हाँ प्रतिबंध तो नहीं इतना प्रतिपाप पर ऐसे कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं उसके लिए बुद्धिमान जन ये पूर्व कर्म के अनुसार मान दीजिए प्रतिबंध किंतु पूर्व पक्ष यहां आक्षेप कर रहे ब्रह्म के कैसे उपासना करें वो तो निर्गुण तत्व है तो ध्येय ब्रह्म थोड़ा है वो वो तो ज्ञेय ब्रह्म है वेदांत के द्वारा जो जा, जाना जाता है वो कौन सा है ज्ञेय ब्रह्म है तो जै ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे पिछले पूरा पक्षी देखे भूमिका में पचपन की नगुण ब्रह्म तत्वश्य ब्रह्म का दो स्वरूप है निर्गुण और सगुण निर्गुण का मतलब है एक थे काशी में जो विशिष्ट अद्वैत वाले पंडित बहुत बड़े न्यायिक थे वो निर्गुण का अर्थ करते नित गुण वो निर्गुण नहीं मानते द्वैतवादी निर्गुण का अर्थ करें नित गुणा बाबू समझ ये निर्गुण का मतलब गुण अबाह नहीं लेना उसका अर्थ है निताराम गुणा हमारे जैसे गुण नहीं है उनके सदा रहने वाले गुण ऐसा मानते ये निर्गुण नहीं मानते वो लोग सगुण सगुण है द्वैती है ना वो सगुण मानते द्वैत कहा निर्गुण मानते और क्या वो निर्गुण को नहीं मानते सगुण ही उनका भगवान एक देश में रहता है सगुण है। तो श्रुति जो निर्गुण बता रहे हैं ना उसका अर्थ कहते हैं निताराम गुणा निर्गता गुण नहीं हाँ नीताराम बोलते सदा उनके गुण रहते हैं हमारे जैसे आने जाने वाले नहीं है किंतु अर्थ है उसको निर्गता गुणा सारे गुण जिसमें निकल गए हैं ये अर्थ है निर्गुण और वो ऐसे नहीं अर्थ नितराम गुण किंतु उनका उधर जाके विरोध आएगा गताहा पंचदशा कला वहां गता पंचदशा कला का क्या अर्द करेंगे वो वहां विरोध आ जाता है किंतु अपना अपना सिद्धांत सिद्ध करने के लिए डपली बजाते अपना अपना लगा अलग है वो अलग बात है तो इसलिए हम बता रहे निर्गुण ब्रह्म तत्वश्य जो निर्गुण ब्रह्म तत्व है गुण नहीं तत्व ये तो दे रहे उसमें कोई गुण है ही नहीं कोई भी गुण नहीं कौन से गुण सर्वज्ञ है सर्ववित्त है सर्वधर्ता है सर्वकर्ता ये गुण हमारे जो ऐसे एक गुण नहीं है अमानित्व अदम्बित्व ये नहीं लेना उनके जो गुण है सर्वज्ञ सर्ववित्त सर्वशक्तिमान ये सब गुण है उनके सर्वधर्ता सर्वकर्ता आदि ये गुण नहीं है उसमें निर्गुण में वही बता रहे गुण रही तत्वाद उपासनम न घटता इसलिए उसमें कोई भी गुण है नहीं हे सिद्धांत जी आपने कैसा कहा दिया उसकी उपासना करे करके उपासना करने के लिए कोई ना कोई गुण होना चाहिए उनमें कोई गुण है नहीं कैसे उपासना करेंगे न घटता बोलते उसमें घटित नहीं हो रहा है किसमें निर्गुण ब्रह्मा में क्या उपासना करने में वहां घटित न तो मन नहीं लग सकता है क्योंकि उसमें गुण नहीं है ना इति आशंका ऐसा आशंका किया किसने ने पूरा पक्ष ने किसको लेकर चौवनवे श्लोक में ब्रह्म उपासिता अनिशम कह दिया ना उसको लेकर उन्होंने आशंका की सिद्धांत की तरफ से तो उत्तर दे रहे उपासन से तो पूर्व पक्ष से पूछ रहे बताओ उपासना किसको कहते उपासना किसको कहते एक तो ये प्रसिद्ध है गुणचिंतनम उपासनम ये प्रसिद्ध है गुण गुणकथनम स्तुति गुण का जो कथन किया जाता है किसे वाणी से तभी वो स्तुति हो गई गुण का चिंतन किया जाता है मन से ये उपासना मन किंतु यहां उपासना की परिभाषा वो नहीं है वो तो सामान्य हो गए इसलिए पूर्व पक्षी से पूछ रहे हो सिद्धांत यहां दिया नहीं है दो विकल्प करके सिद्धांत ही पूरा पक्षी से पूछ रहे अब हे पूरा पक्षी जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी ये किसने बताया पूर्व पक्षी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकता है तो पूर्व बक्षी से पूछेंगे क्यों उपासना का लक्षण ये है पूर्व हाँ। पक्षी सिद्धांति से उन्होंने कहा निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सिद्धांत उनसे पूछेंगे पूर्व पक्ष से निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं होगी तो पूर्व कहेंगे उपासना की परिभाषा क्या है गुण चिंतन गुणा चिंतन इसमें तो गुण है ही नहीं कैसे चिंतन करें? तभी कहते हैं, ये जो परिभाषा में क्यों रुक रहे उपासना का और भी लक्षण है केवल गुणचिंतन है वो सगुण का हो गया उपासना को परिचिन्न मत करो गौरव बक्ष ने क्या किया परिचिन्न किया ना गुणचिंत ये सगुण के हो गए। किंतु उपासना का दूसरा भी एक अर्थ है वो बता रहे देखिये प्रत्ययावृत्ति रूप उपासना का ये लक्षण है गुणचिंतन नहीं वो सामान्य हो गया वो सगुण उपासना है ना उसको लेकर वो लक्षण है गुणचिंतन और यहां तो कौन है प्रत्यया वृत्ति वृत्तिरोपता आवृत्ति प्रत्यय आवृत्ति तो प्रत्यय किसको कहते हैं व्याकरण के जो प्रत्यय नहीं लेना यहां प्रत्यय का मतलब वृत्ति हमारी जो वृत्ति है ना उसी का नाम है प्रत्यय दो वृत्ति बनती है ना विषयाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति का नाम है प्रत्यय यहां प्रत्यय का आवृत्ति प्रत्येक आवृत्ति मतलब है वो जो वृत्ति है परमात्मा की उसकी निरंतर आवृत्ति इसलिए वहां लक्षण किया है विजाती आवृत्ति रही तत्वी सती क्योंकि अभी जो हमारी वृत्ति बन रहे हैं ना वो विजातीय है कभी घटाकार हो गया को देखने से पुस्तकाकार हो गया मैको देखने से मैकिया अलग अलग वृत्ति बन रही है ना इसी का नाम है विजातीय वृत्ति लोग में बोलते हैं ये विजातीय मतलब है? भिन्न जाति जैसे घट को देखा उसे भिन्न जाति कौन पट जाति वाला पट पशु को देखा ये विजाति होगी तो इसलिए बताए विजातीय वृत्ति रहित्व सती विजातीय वृत्ति से रहित होकर और सजातीय वृत्ति प्रवाह रूपत्व उपासना तो विजातीय का हो गया सारे सांसारिक वृत्ति संसार में जो भी वृत्ति बन रही वो सब विजातीय वृत्ति कभी संसार में सजातीय वृत्ति बनेगी नहीं संभव ही नहीं है अब यहां से जाते समय कितनी वृत्ति बनेगी पता नहीं और क्या भिन्न भिन्न है अभी जाएंगे अब गाड़ी गाड़ी को पकड़ने के गाड़ी की वृत्ति बनेगी घर में जाने के बाद घर की वृत्ति बनेगी ये विजातीय वृत्ति तो उस विजातीय वृत्ति रही तत्व सती सजातीय सजातीय वृत्ति बोलते परमात्मा की ये जो वृत्ति है इसी का नाम है उपासना ये उपासना का वास्तव लक्षण है अभी देखिए ये वृत्ति आप निर्गुण की भी कर सकते हैं ऐसी जो वृत्ति है निर्गुण भी कर सकते इस भावशीय सिद्धांति उत्तर दे रहे उपासन से प्रत्यय आवृत्ति रूप हे पूर्व जी उपासना किसको कहते हैं प्रत्यय का आवृत्ति प्रत्यय का आवृत्ति मतलब सजातीय जो प्रत्यय है ना उसी की आवृत्ति तो विजाती या से रहित तो होते हुए सजाती प्रत्येक का निरंतर जो धारा चल रही है। उसी का नाम है उपासना सगुण ब्रह्मणी ही युवा जिस प्रकार सगुण ब्रह्म का जो चिंतन होता है तो सर्वमान्य है सबका इसलिए युवा प्रयोग कर रहे हैं सगुण ब्रह्म के समान निर्गुणी निर्गुण में भी तत्सती मतलब ये जो वृत्ति कौन सी प्रत्यय रूप वृत्ति निरंतर जो वृत्ति है सगुण में जिस प्रकार संभव है वैसा ही निर्गुण में भी संभव है वृत्ति का जो आवृत्ति है उपासना है जैसा सगुण का आवृत्ति कर रहे हैं वैसा निर्गुण का भी हो जाएगा अभी बता बताएंगे सर आपका प्रश्न करेंगे पूरा पक्ष छोड़ेगा नहीं <laughs> आगे, आगे प्रश्न करेंगे वो हाँ अच्छा। अभी इतना समय आगे कर रहे हैं प्रश्न निर्गुण की कैसा अच्छा अब निर्गुण की वृत्ति कैसा निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे वेदांत में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं ना कैसे करेंगे आप यदि कहेंगे निषेध के द्वारा सबको निषेध करके चिंतन करते हैं ना अवांग मन सकोचरा वाणी का विषय नहीं है मन का विषय नहीं है रस्व भी नहीं है दीर्घ भी नहीं है महत्व भी नहीं है आये ना ब्राह अरस्वम अदीर्घम दीर्घ भी नहीं है रस्व भी नहीं चार प्रकार का परिमाण होता है ना परिमाण चार प्रकार का माना जाता है परिमाण बोल दो जिससे मापा जाता है रस्व दीर्घ अणु महत्व चार है परमाणु में रहने वाला परिमाणु को अणु मानते और दो परमाणु में रहने वाला है उसको रस्व मानते और जितने भी हम देख रहे पदार्थ ये दीर्घ है आकाश है काल है ये सब महत्व है उसमें महत्व परिमाण मानते दीर्घ का मतलब हमारे दृष्टि का विषय मतलब वो चतुराणु से आगे होते हैं ना चतुषाणु वो दृष्टि का विषय बने वो दीर्घ हो गए सारे दीर्घ है पुष्पचिटी से लेकर हिमालय तक हम देख रहे ये दीर्घ है उसमें तीन हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन रहे अणुपरिमाण ये भी दृष्टि का विषय नहीं और दो अणु परमाणु मिलने से उसमें रस्व कहते हैं वो भी नहीं देख सकते जो खिड़की के झरोके से आते हैं ना छोटे छोटे कभी गर्मी के समय वो तो उसमें कम से कम तीन चार पांच परमाणु मानते पूंजीभूत है कभी दृष्टि का विषय तीसराणु कहते उसको तो इसलिए जो रस्व परिमाण भी हम नहीं देख सकते महत परिमाण देखिए आकाश का वो भी नहीं देख सकते काल भी महत परिमाण है दिशा भी महत्परिमाण है वो भी नहीं दे सकते केवल दृष्टि का विषय हो रहे दीर्घ परिमाण जितने भी हम देख रहे दीर्घ देशा हम निषेध करके वहां चिंतन करते ना वेदांत वैसे ही उपासना भी कर दीजिए आपत्ति क्या है आप पूछ रहे न कैसे उपासना करे? देशा वेदांत का निषेध मुख से चिंतन कर रहे हैं वैसे ही वहां चिंतन निषेधात्मक वृत्ति में जाइए मैं अन्नमय कोष नहीं हूं प्राणमय नहीं हूं मनोमयन विज्ञान नहीं आनंदमय नहीं, आनंद नहीं। यहाँ विचार के द्वारा जा रहे है वहां उसी प्रकार की वृत्ति बनाना बस इतना ही अंतर है यहाँ विचार पूर्वक जा रहे हैं वहां तो गुरु ने जो बताया उसके केवल अर्निश वृत्ति बनाना बस यही अंतर है एक में विचार प्रदान है जो वेदांत में विचार प्रदान है और वह केवल वृत्ति प्रदान है इसलिए बता रहे सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के समान निर्गुण अतः निर्गुण ब्रह्म में भी तत्व तो उपासना संभवती इसलिए आप आक्षेप कर रहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसा होगी ऐसी बात नहीं है श्लोक देखिए निर्गुण ब्रह्म तत्व नयुपासंभव्रह्मी वात्र प्रत्यवृत्तिसंभ निर्गुण ब्रह्मत अर्थ है उसका पुष्का ना को यहां जोड़ दीजिए उपास्तेर असंभव है उपास्तेर असंभवा ये पूरा पक्षी यहां तक पूरा पक्ष पूर्व पक्षी कहा रहे अरे सिद्धांति जी ये तो निर्गुण ब्रह्मा है उसकी उपास्य बोलते उपासना क्या है असंभव सिद्धांति बोलते ना असंभव उसमें दोनों निकाल दीजिए असंभव तक पूरा पक्षी और ना जोड़ने से सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा दिया असंभव है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म है सिद्धांति ने कहा ना असंभव निर्गुण ब्रह्म की उपासना असंभव कठिन भले हो सकते किंतु असंभव हो नहीं कैसा है वो पूछेंगे पूर्व पक्षी निर्गुण ब्रह्म की उपासना असंभव क्यों नहीं है तो बड़े सगुण वात्रा जैसा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वही सही। अत्र बोलते निर्गुण ब्रह्म में अत्र का मतलब है निर्गुण ब्रह्म में भी प्रत्यवत्ति संभवत। हां इतना अंतर है जो आपने लक्षण किया था उपासना का गुणा चिंतनम ये लक्षण नहीं है वो लक्षण केवल सगुण में घटेगा गुणा चिंतनम उपासनम गुण कथनम स्तुति ये जो लक्षण है सगुण में घटेगा किन्तु तो उपासना का वो लक्षण नहीं है उपासना का लक्षण कौन सा है प्रत्यय आवृत्ति प्रत्यय बोलते हमारी जो वृत्ति है तैलधारावत निरंतर जो आवृत्ति हो रहा है ये उपासना है ये जो वृत्ति है अत्र ऊपर से अध्यार कर दीजिए अत्रापि अत्र पढ़ा है ना सगुण ब्रह्मणी इवा पदच्चेद कर दीजिए सगुण ब्रह्मणी इवा अत्र वो अत्र के संभवात साथ जोड़ दीजिए तो अत्रापि संभवात सगुण ब्रह्म में भी संभव है क्या संभव है अत्र बोलतो निर्गुण ब्रह्म सगुण में निर्गुण ब्रह्म में भी संभव है क्या संभव है उपासना कैसा सगुण ब्रह्मणी इवा जिस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना होते है वैसा ही निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना संभव है तो पूर्व पक्षी कहेंगे सगुण ब्रह्म में तो गुण है वह तो गुण चिंतन है यहां तो गुण नहीं गुण चिंतन कैसा करेंगे तभी बोल रहे नहीं उपासना का वो लक्षण नहीं उपासना का लक्षण क्या है प्रत्ययावृति ये है उपासना का लक्षण तो प्रत्यया रूप उपासना प्रत्यय आवृत्ति का मतलब सजातीय जो वृत्ति है निरंतर तैलाधार के समान चल ऐसी जो उपासना है ये जो उपासना अत अत्र बोलतो अश्मिन निर्गुणे ब्रह्मणी अपि अपि है ने ऊपर से अध्यार कर लीजिए संभव इसलिए संभव है नहीं होगा ऐसी बात नहीं तो बीच में आक्षेप करेंगे पूरा पक्षी ये तो कैसा होगा निर्गुण तो वाणी और मन का विषय नहीं है ना तो वही बता देखे 40 में ननु निर्गुणश ब्रह्मणो निर्गुण ब्रह्म कैसा है वांग मनस गोचरत्व अभाव वांग बोलते वाणी और मनस मन गोचरत्व बोलते विषय उसका अभाव है वाणी का विषय भी नहीं है मन का विषय भी नहीं है गोचर का मतलब विषय जैसे बोलते अवांग मनस गोचरा ये तो वाच निवर्तनते अप्राप्य मनसस तई तरह बोल रहे हाँ तो वाणी और मन का विषय नहीं है तो वाणी और मन का विषय नहीं है कौन निर्गुण ब्रह्म तो उसका उपासना कैसे करेंगे तो यह पूछा था ना वही प्रश्न तो ये बोल रहे हैं। नो उपास्यम इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी ये कौन बोल रहे पूर्व पक्षी ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे अच्छा ये बता दे दो वेदना पक्षेपी वेदना मतलब तो ज्ञान पक्ष आप विचार करने वाले हैं ना तो निर्गुण ब्रह्मा का कैसे विचार करेंगे आप विचार भी तभी करेंगे ना वाणी और मन का विषय वो विचार करेंगे वाणी और मन का विषय ही नहीं है उसको विचार भी कैसा करेंगे आप जैसा आप उपासना नहीं कर सकते तो विचार भी नहीं कर सकते तो वेदन कैसे विचार करेंगे तो निर्गुण को नास्तिक नहीं माना है नास्तिक नहीं माना है नहीं नास्तिक का मतलब ये अर्थ नहीं है नास्तिक वेद प्रमाणाश ईश्वर को जो नहीं मानते नास्तिक नहीं है हाँ ईश्वर को जो अन्य नास्तिक लोग भी मानते अर्थात नास्ति वेद प्रमाणा यश जैसे जो सांख्य कहा ईश्वर मानते ईश्वर नहीं मानते सांख्य नहीं मानते है मीमांसा ईश्वर नहीं मानते किंतु पक्का आस्तिक है वो बेमांस जैसे कोई आस्तिक है नहीं इसलिए वेद प्रमाण जो नहीं मानते वो नास्तिक है ईश्वर को मानना किन्ना नहीं तो इसलिए यहां बता रहे सिद्धांत उनसे पूछ रहे अच्छा ए बताओ निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी क्यों नहीं होगी वाणी और मन का विषय नहीं तो बताओ निर्गुण ब्रह्म का विचार कैसा करे और क्या वाणी और मन का विषय नहीं हाँ यही बोल रहे तो उसको इसको कहते हैं प्रत्युत्तर जो आपने प्रश्न किया वही प्रश्न आपके ऊपर पूछ रहा पूरा पक्ष ने कहा दिया था ना तो वही प्रश्न उनसे पूछ रहे तो इसलिए बोल रहे। वेदना आप अयम दोष समान जैसे यहाँ उपासना में आप दोष दिया था वैसा ही सही विचार में भी यही दोष इत्या उसी को लेकर बता रहे छप्पन मिलेगी अब मनसा तन्नो ग्य तश्यामी चेदागम्य वेदनम संभवे चेतक वो कहेंगे सिद्धांत निर्गुण ब्रह्म का तो उपासना नहीं कर सकते क्यों अवांग मनसगम्य है इसलिए नहीं कर सकता है उपास्यमिति चेत उत्तर दे रहे अवांग मनसगम्य से वेदनम न संभवेत वाणी और मन का विषय नहीं है उसका वेदन बोलते ज्ञान भी कैसा होगा चिंतन भी नहीं हो सकता है जैसा उन्होंने प्रश्न किया वैसा उनके आरोप उसको कहाते जहां दोनों का दोष समान है समाधान भी समाधान है वहां कुमार बटने दोषो समान दोनों का दोष समान हो जैसा आप जो समाधान करेंगे वो ये हमारा समाधान है तो कहने का तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म का चिंतन भी होता है विचार भी होता है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी हो जाती है इसमें कोई विरोध नहीं है तो यहां तक हम लोगों ने विचार के अदामति और उसको श्रवण मनन निदिध्यासन करते हुए आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए इतना कहते हुए मेरे वाणी को भगवान को अर्पण करता हूं और सबको भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं भगवान हम जहां जिस कार्य में अग्रसर है वो वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य दे यही मैं वाणी को विराम देता हूं ओम शांति शांति पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदच्य से पूर्णशा पूर्णमाधा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शाति शाति शचार्य केशवंबादरायण श्रोत्रक्र तो पुनः पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागिने देहाय दक्षिणा नम नमः ओम शांति शांति शांति शाति पार्वती हर 2017 हजार प्रवचन एवं स्वयं प्रवचन सत को तरने का यह साल 17 दिव्य चैतन्य जी महाराज के दिव्य चैतन्य रूप जो प्रवचन है उसी से आज की पूर्णा यह ईश्वर की बड़ी कृपा है महाराज जी ने कई सुंदर बातें प्रातः प्रवचन के माध्यम से विशेष करके स्वाध्याय के माध्यम से हमारे बीच में रखी महाराज जी ने अभी अभी हमारे सूचक भाई ने बताया ब्रह्मलीन यानी मर गया महाराज जी उसको कर देना चाहिए ब्रह्म विलीन कर देना चाहिए तो थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए ब्रह्म में विलीन हो गया वो ब्रह्मलीन हो गया तो ये जो महाराज जी ने भ्रमलीन का जो शब्द हमें उसका मूल अर्थ समझाया बहुत ही प्यारा था महाराज जी ने कई सुंदर बातों में एक बात ये भी बताया कि भावी प्रतिबंध पुरुषार्थ से हटा सकते हैं अगले वर्ष 2018 में हम ये उम्मीद करते हैं जो भी यह प्रतिबंध प्रातः प्रवचन स्वाध्याय में हमें आ रहा है वह ईश्वर कृपा से ना आए और ऐसा पुरुषार्थ हमारे में जागे के तीन दिन हम यह प्रवचन स्वाध्याय का आनंद ले सके और ऐसे ऐसे संत हमारे बीच में आए ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो 2017 का वर्ष था जानवरी पूरा विश्वात्मानंदपुरुजी महाराज साधना सदन के उन्हीं के सानिध्य में हमने प्रातः प्रवचन स्वयं प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन सभी हमने सुना और उन्हीं के परमप्रिय संत हमारे वर्ष में विराजमान है जिन्हें के 2017 की पूर्णा आज हो रही है अगले वर्ष भी इसी तरह से नईया चलेगी हमारे कई सत्संगी स्वाध्याय भाईयों की इच्छा है कि इनको ज्यादा हम समय दे के ज्यादा समय हम रखें हमारे साथ क्योंकि मोहनानगि जी महाराज ने मेरे को दो ढाई साल कि पहले तीन साल पहले शायद मेरे को इनका नाम दिया था कि महाराज जी तो पकड़ उसको बहुत ही अच्छे संत है दो साल भ्रमण किया उनके आगे पीछे कहीं टेलीफोन किए कभी मिलने की कोशिश की कभी मिले तो कुछ एक दो साल से सा हमारे बीच में आ रहे हैं यह आप सबका सदभाग्य है और उसको थोड़ा बहुत आगे पहुंचाने का मैं भी काम कर लेता हूं तो वह संतों की बड़ी कृपा है महाराज जी ने यह भी बताया कि क्षेत्र प्रधान है बद्रीनाथ केदारनाथ आदि जो भी है क्षेत्र वह धाम है तो उसी के हिसाब से और जल जो है वह तीर्थ है महाराज जी ने बताया तो मैंने यह सोचा कि जब हम प्रेमपुरी में बैठे उसको क्या गिनें कि जहां के वेद ज्ञान सत्संग स्वाध्याय पारो मास हो रहा है निरंतर हो रहा है यहां घंट नहीं है बजाने का और समय सर सब आके बैठ जाते हैं यह एक प्रेमपुरी का अद्भुत हम समझे कि ईश्वरी जो देन है प्रेमपुरी जो महाराज का संकल्प होगा जो भी होगा उसी से यह मुक्तिधाम तीर्थ बना हुआ है और वह जो वेद ज्ञान की गंगा यहां बह रही है वह कैलाश आश्रम होए साधना साधन हो या प्रेमपुरी आश्रम हो करे कि यह वेद ज्ञान ज्यादा से ज्यादा संख्या में दुनिया भर में पहुंचे और वेबसाइट से तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हजारों इसके अभी हम लोग फाइव स्टार में प्रेमपुरी आश्रम आ गया है टॉप में वेबसाइट से कई जगह इनको हम सुन सकते हैं तो यह संतों की ही विशेष कृपा है और आप सबकी हाजिरी हमें और ज्यादा प्रेरित करते कि हम कुछ अच्छा कार्य करें जिससे ऐसे संत हमारे बीच में आए पूरे वर्ष हम यह ज्ञान पूरा लेते रहे यह हमें पता है कि अभी पूर्णावती आज होने जा रही है नौ तारीख से कैलाश आश्रम के ही हमारे प्रेमपुरी आश्रम के भी ट्रस्टी वह हमारे बीच में रहेंगे दिव्यानंद सरस्वती महाराज और गीता ज्ञान गीता ज्ञान उनके पर पूरा हमें प्रकाश देंगे 9 से 31 तारीख साढ़े सात से साढ़े नौ एवं सायं साढ़े पांच से साढ़े सात यह पूरा महीना 9 तारीख से हमें 31 तारीख तक दिव्यानंद सरस्वती महाराज के आशीर्वचन प्रवचन का पुनित लाभ मिलेगा आप सब इसमें हाजिर हो ऐसी विनंती जैसे बताया पुरुषार्थ हमारा है प्रतिबंध हमें हटाना है और ईश्वर कर हम उसको हटाएंगे कल गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वाध्याय है स्थगित होगा और साढ़े सात से साढ़े नौ तक गीता पठन यहां रहेगा और पूज्य महाराज जी की यहां हाजिरी रहेगी उनके साथ हम गीता का पूरा गान करेंगे साढ़े सात से साढ़े नौ आप बड़ी संख्या में हाजिर होकर इसका जरूर से आनंद लें तीस तारीख से जो हमारे प्रेमपुरी आश्रम और प्रेमपुरी महाराज के उनसाठवें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में तीस तारीख से भागवत का प्रारंभ होगा जिसमें सुबह छह से यहां जो भी पोथी के यजमान है वह आएंगे और यहां पे यहां पूजन होगा तत्पश्चात साढ़े सात से शोभायात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रेमपुरी आएगी लगभग सोवा नौ के आसपास यहां पूजय महाराज जी विश्वेश्वर गिरिजी महाराज जो प्यास फीट पर विराजमान होकर यह पूरी भागवत का हमें अमृतवाणी से उनका पान करवाएंगे वह उपस्थित होंगे दस बजे तक यह प्रथम दिवस और पश्चात साढ़े सार से 10 और सायं पांच से साढ़े सार यह भागवत कथा का, का पान हमें करना है तो इसमें हम हाजिर रहकर जितना भी आनंद उठा सके उठाये उठा उठा उठा और 2018 से हमारे परम श्रद्धेय विश्वात्मा भुज्य महाराज स्वाध्याय प्रवचन के माध्यम से हमारे बीच में रहेंगे आप सब की तरफ से बुरज्य महाराज जी को वंदन करते हुए कल साढ़े सात बराबर आप पधार जाएं और गीता जयंती का हम आनंद लें हरिओम